जनरल वॉशिंगटन के लिए बटन लेखक का नोट अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में गुप्तचरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी अमेरिकी गुप्तचर जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन को ब्रिटिश सेना और उसकी स्थिति और रसद के विषय में जानकारी देते थे वह अक्सर पता लगा लेते थे कि ब्रिटिश सेना कब और कहां आक्रमण करने वाली थी सत्रह की शरत ॠतु में जनरल हाउ की कमान में ब्रिटिश सेना ने फिलोडेल्फिया पर कब्जा कर लिया था डेर्रा परिवार ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के सामने रहता था वह वहर थे और बहुत ही विनम्र लोग थे वह एक दूसरे के साथ बड़े सम्मानजनक तरीके से वार्तालाप करते थे साधारण पे, कपड़े पहनते थे और हिंसा का विरोध करते थे उनसे अपेक्षा की जाती थी कि युद्ध में वह किसी और से भाग न लेंगे लेकिन परिवार का बड़ा बेटा चार्ल्स जनरल वॉशिंगटन की सेना में भर्ती हो गया था परिवार के अन्य सदस्य उसकी सुरक्षा हेतु गुप्तचरी करने लगे थे मिस्टर डेर्रा एक अध्यापक थे गुप्त संदेश भेजने के लिए उन्होंने गुप्त भाषा बना ली थी मिसेज डेरा जो इस परिवार की सबसे प्रसिद्ध गुप्तचर बन गई जॉन के कोट के बटनों में गुप्त संदेश छिपा देती थी चौदह वर्षीय जॉन उन संदेशों को जनरल वॉशिंगटन के कैंप में ले जाता था जहां चार्ल्स उन्हें डिकोड करके पढ़ता था इस कहानी में बताया गया है कि ऐसे ही एक खतरनाक मिशन के दौरान गुप्तचरी करने के लिए जॉन के साथ क्या हो सकता था क्या रास्ते में कोई सैनिक है जॉन उसकी माँ ने पूछा सिर्फ जनरल हाउ के मुख्यालय का एक सैनिक उसने उत्तर दिया जॉन याद रखना ब्रिटिश सैनिकों से बचकर रहना है उसकी मां ने कहा और उसी रास्ते से जाना जो मैंने तुम्हें बताया था लेकिन मुझे एक छोटा रास्ता पता है जॉन ने कहा जैसा तुम्हारी मां कह रही है वैसा ही करो उसके पिता ने कहा मां ने पहले ही जनरल वाशिंगटन को संदेश भिजवाए हैं जॉन ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की उसने चाह कि माँ उसके कोट पर बटन लगाने का, का काम जल्दी पूरा कर ले वह थोड़ा घबराया हुआ था और जनरल वॉशिंगटन के कैंप की ओर तुरंत चल देना चाहता था यह लो जॉन माँ ने आखिरकार कहा नए बटन बिल्कुल पुराने बटनों जैसे ही लगते हैं जॉन ने अपना कोट ले लिया कपड़े से ढके हुए बटनों को उसने अपनी उंगलियों से छुआ पर बटनों के छोटे सुराखों को वह महसूस न कर पाया जनरल के लिए लिखे गुप्त संदेश उन सुराखों में छिपाए हुए थे अगर मैं पकड़ा गया तो क्या कोई संदेशों को पढ़ पाएगा जॉन ने पूछा नहीं उसके पिता ने उत्तर दिया मैंने उन्हें ऐसी गुप्त भाषा में लिखा है जिसे सिर्फ तुम्हारा भाई चार्ल्स ही पढ़ सकता है मेरी इच्छा है कि बटन जनरल वॉशिंग्टन को मैं स्वयं दे पाता जॉन बोला क्या पता एक दिन तुम ऐसा कर पाओ उसकी माँ ने कहा जॉन ने ध्यान से कोट के बटन बंद किए सावधान रहना उसके पिता ने चेतावनी दी ब्रिटिश सेना अमेरिकी गुप्तचरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें जेल हो सकती है या उससे भी कुछ बुरा उसकी माँ ने कहा जॉन डर से काम गया वह जानता था कि भाग्यशाली गुप्तचर ही जेल जाते थे अन्यथा आमतौर पर उन्हें फांसी दी जाती थी मैं सावधान रहूंगा जॉन ने कहा यह रहा तुम्हारा फेलीडेल्फिया से बाहर जाने का पास माँ ने कहा तुम्हें ब्रिटिश सैनिकों को दिखाना पड़ेगा। जॉन ने पास अपनी चलता गया वह मार्केट स्ट्रीट की ओर मुड़ा ब्रिटिश सैनिक हर जगह तैनात थे जॉन ने सोचा कि काश वत सब इंग्लैंड वापस लौट जाए नगर के किनारे स्थित सैनिक चौकी के निकट आते ही वह धीरे चलने लगा ए, एंकी कामचोर उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी जॉन तुरंत घुमा बेकर को रहा था सैमोल के परिवार को ब्रिटिश सैनिक अच्छे लगते थे वह चाहते थे कि अंग्रेज युद्ध जीत जाए बेकर परिवार और टोरी पार्टी के कुछ लोग चाहते थे कि अमेरिका फिर से ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन जाए जितनी घृणा जॉन ब्रिटिश सैनिकों से करता था उससे अधिक घृणा वो सैमोल से करता था तुमने हमारे नए सैनिकों को देखा सैमोल ने उससे पूछा तुम अमरीकी अब जीत नहीं सकते क्रिसमस से पहले ही जनरल हाउ वाशिंगटन को हरा देंगे वह ऐसा नहीं कर पाएंगे जॉन ने गुस्से से, से कहा ओह हाँ वह हराएंगे सैमुअल बोला हम ब्रिटिश बहुत ताकतवर हैं। जॉन उसकी ओर आगे आया प्रतीक्षा करो और देखना किसकी जीत होगी जॉन ने ऊंची आवाज में कहा जब हम जीत जाएंगे तब तुम इंग्लैंड वापस जा सकते हो कौन हमें भेजेगा सैम्बल ने उसे धकेलते हुए पूछा मैं जॉन चिल्लाया अपना कोट झाड़ते हुए जॉन खड़ा हुआ उसकी इच्छा थी कि वह सेम्बल को वापस मार पाता यद्यपि वह जानता कि उसे लड़ना नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त उसे इस बात का आवास इससे पहले कि जॉन पीछे हो पाता सेम्बोल ने उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारा जॉन नीचे गिर गया देखा सेम्बल ने कहा हम जीत जाएंगे सैम्बल अकड़ते हुए वहां से चल दिया अपना कोट झाड़ते हुए जॉन खड़ा हुआ उसकी इच्छा थी कि वह सैम्बल को वापस मार पाता यद्यपि वह जानता था कि उसे लड़ना नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त उसे इस बात का आभास था कि जनरल वॉशिंगटन के कैंप पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण था जॉन सैनिक चौकी पर रुका लाल वर्दी पहने एक ब्रिटिश सैनिक ने वर् उस... जांच हो? मुझे हर, मुझे हर करनी होती है सैनिक ने कहा यहाँ कई अमेरिकी गुप्तर है तुम गुप्तर तो नहीं हो क्या हो सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा ओह oh, नहीं श्रीमान जॉन ने तुरंत उत्तर दिया तुझ जाओ सैनिक बोला लेकिन याद रखना जिन गुप्तचरों को हम पकड़ते हैं उन्हें फांसी दे देते हैं परंतु तुम मुझे पकड़ न पाओगे अपना पास जेब में रखते हुए जॉन ने सोचा जॉन जानता था कि उसे अति विश्वासी नहीं होना चाहिए इसलिए वह पूरी तरह सतर्क रहा और ब्रिटिश सैनिक कहीं रास्ते में न हो इसलिए वह पूरी तरह सतर्क रहा कि और ब्रिटिश सैनिक कहीं रास्ते में न हो अगर उन्होंने उसे मौसी के घर से आगे जाते देख लिया तो उन्हें संदेह हो सकता था कि वह एक गुप्तचर था वह छिपा रखे गुप्त संदेश भी ढूंढ सकते थे जॉन अचानक रुक गया उसने आते हुए घोड़ की आवाज सुनी वह एक खाई के पार कूद गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया पांच ब्रिटिश सैनिक उस रास्ते पर आ रहे थे वह धीरे धीरे आगे चले गए वह किसी को खोज रहे थे सैनिकों के दूर जाने तक जॉन ने छिपकर प्रतीक्षा की सौभाग्य की कामना करते उसने कोट के बटनों को छुआ एक बटन गायब था जॉन ने जमीन पर हर जगह देखा उसे बटन कहीं दिखाई न दिया फिर उसे याद आया कि सैम्बोल बेकर ने उसे मुक्का मारा था बटन सैनिक चौकी के निकट ही गिर गया होगा जॉन ने वापस फिर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया उसकी सांस फूल गई उसे वह बटन ढूंढना ही था वह सैनिक चौकी के पास आकर रुक गया उसने हर जगह बटन ढूंढा जॉन घबरा कर उछल पड़ा ब्रिटिश सैनिक उसकी ओर आया मेरा एक बटन खो गया है जॉन ने कहा अगर मैं उसे ढूंढ ना सका तो मेरी मां बहुत नाराज होगी सैनिक ने अपना हाथ आगे किया उसके हाथ में जॉन का बटन था जहां तुम लड़के लड़ रहे थे वही यह मुझे मिला था सैनिक ने कहा बटन लेते समय जॉन ने बड़े प्रयास से अपने हाथ को कांपने से रोका वह आशा कर रहा था उसने आकाश की ओर देखा दोपहर बाद का समय था अपनी माँ के चेतावनी के विरुद्ध वो जंगल के बीच से गुजरते छोटे रास्ते से जनरल वॉशिंगटन के कैंप की ओर चल पड़ा एक घंटा चलने के बाद विश्राम करने के लिए वह रुक गया बर्फीले झरने से उसने पानी पिया जैसे ही वह खड़ा हुआ एक हाथ ने पीछे से उसे उसे दबोच लिया तुम्हें जंगल में क्या कर रहे हो एक कर्कश आवाज ने पूछा इसके पहले वह कुछ बोल पाता उस आदमी ने जॉन को उल्टा घुमा दिया उसका सामना एक दाढ़ी वाले से हुआ उसने एक पिस्तौल जॉन की ओर तान दी जो बात उसके मन में सबसे पहले आई वह जॉन ने कह दी मैं शिकार कर रहा था बिना बंदूक के शिकार कर रहे थे आदमी ने पूछा वस्तुता में अपनी मौसी के घर जा रहा था जॉन ने उत्तर दिया सच्चाई जानने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आदमी ने तीखी आवाज में कहा अब चलो उसने आदेश दिया जॉन जानता कि, जानता था कि कि था अगर उसने भागने का प्रयास किया तो वह आदमी उसे गोली मार देगा वह जंगल के बीच से भूखा था वो बहुत भयभीत भी था यह आदमी उसे कहाँ ले जा रहा था अगर वो ब्रिटिश कैंप की ओर जा रहे थे तो जॉन क्या कर पाएगा आखिरकार वो खुले मैदान में आ गए एक कोने में एक बड़ा सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था नीली वर्दी पहने सैनिक उस मैदान में मार्च कर रहे थे यह अमेरिकी सैनिकों का कैंप था जॉन ने राहत की सांस ली एक बार जब उसकी बात चाल से हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा अब हम तुमसे सच जान लेंगे उस आदमी ने जॉन से कहा वह जॉन को सफेद टेंट में के निकट ले गया मेरे साथ एक गुप्तचर है टेंट की पहरेदारी करने वाले सैनिक ने उससे कहा मैंने इसे फिलोडेल्फिया के जंगलों में संदिग्ध ढंग से घूमते हुए पकड़ा है सैनिक टेंट के अंदर गया वह तुरंत ही बाहर आ गया उसे अंदर ले जाओ अंदर ले आओ दाढ़ी वाले ने जॉन को टेंट के अंदर धकेला बैठ जाओ बेटा नीलीवर्दी पहले पहने एक लंबे आदमी ने कहा जॉन लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया मुझे बताया गया कि तुम एक गुप्तचर हो उस आदमी ने पूछा गुप्तचर बनने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो तुम किसके लिए गुप्तचरी करते हो जनरल वॉशिंगटन के लिए जॉन ने कहा मैं जॉन डेरा हूं चार्ल्स डेरा मेरा बड़ा भाई है क्या मैं चार्ल्स चार्ल्स से अब मिल सकता हूँ वह आदमी सैनिक घुमा चार्ल्स बैठ, कर करता था माँ ने मुझे भेजा है मेरे पास जनरल वॉशिंगटन के लिए कुछ संदेश है जॉन ने टूटा हुआ बटन अपनी जेब से निकाला पिता की गुप्त भाषा में लिखा एक संदेश इसके अंदर है चार्ल्स ने बटन के ऊपर अपने भाई पर हंसा जॉन यही जनरल वॉशिंगटन है जनरल वॉशिंगटन ने आगे आकर जॉन से हाथ मिलाया जॉन ने भी उनसे हाथ मिलाया इतने वीर देशभक्त से हाथ मिलाना गौरव की बात है जनरल ने कहा धन्यवाद सर जॉन ने कहा चार्ल्स जनरल ने कहा सारे संदेशों को डिकोड करने के बाद मेरे पास रिपोर्ट करो इतना कहकर जनरल टेंट से बाहर चले गए चार्ल्स चार्ल्स जॉन जॉन के से बटन काटकर उतारने लगा। को विश्वास न हो रहा था कि उसकी भेंट जनरल वाशिंगटन के साथ हुई थी उसकी प्रशंसा में जो शब्द वॉशिंगटन ने कहे थे वो अभी भी उसके कानू में गूंज रहे थे संदेश निकालने के बाद चार्ल्स ने बटन फिर से जॉन के कोर्ट पर सील दिए घर वापस जाते समय सतर्क रहना चार्ल्स ने कहा और बटन डालने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है और बटन लाने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है सौभाग्य की कामना हेतु जॉन ने कोट के बटनों को छुआ फिर कोट पहनते हुए वह हंसा जनरल वाशिंगटन की सारी सेना के लिए मैं बहुत सारे बटन लाऊंगा